छांदोजोपनषद शांक भाष्यार्थ अध्याय आठ चतुर्थ खंड सेतुप आत्मा की उपासना अथ य आत्मा सेतुर्विधते लोकानासंधद नईतम सेतुमहोरात्रे हर तो न जरा मृत्युर्न शोको न सुकृत सर्वे दुष्कृत पाप मन निवर्तन्ते निवर्तनतेमोक जो आत्मा है वह इन लोकों के असंभेद पारस्परिक असंघर्ष के लिए इन्हें विशेष रूप से धारण करने वाला सेतु है इस सेतु का दिन रात अतिक्रमण नहीं करते इसे न जरा न मृत्यु न शोक और न सुकृत या दुष्कृत ही प्राप्त हो सकते हैं संपूर्ण प्राप्त प्राप्त प्राप निवृत्त हो जाते हैं क्योंकि ये ब्रह्मलोक पाप शून्य है अथ य आत्मे उक्तलक्षण यसादस्त स्वूप वक्षारण उतरुष गुणै पुनः सूयते ब्रह्मचर्य साधन सूजते ब्रह्मचर्यसाधन संबंधा येषा यथोक्लक्षण आत्मा सेतुरीवेतु विधृति विधर्ण अन ही जगद वर्णाश्रद्रियाक कर्तूरनूपताधृतम ईश्वरेणेद विश्व विनश्येद तस्मा सेतुर्धति उपरयुक्त लक्षण वाला जो संप्रसाद है उसके स्वरूप के आगे कहे जाने वाले पहले कहे हुए तथा बिना कहे हुए गुणों से ब्रह्मचर्य रूप साधन से संबंध कराने के लिए पुनः स्थिति की जाती है यह जो उपर्युक्त लक्षणों वाला आत्मा है वह सेतु के समान सेतु है विधृति विशेषता धारण करने वाला है कर्ता जीव के अनुरूप विधान करने वाले इस आत्मा के द्वारा ही सारा जगत वर्ण वर्णाश्रमादि क्रिया कारक और फलादि भेद के नियमों द्वारा धारण किया गया है क्योंकि ईश्वर द्वारा धारण न किए जाने पर यह विश्व नष्ट हो जाता इसलिए वह इसे धारण करने वाला सेतु है किमर्थम स सेतु रीतिया ऐसम भूरादीनाम लोकाना कृति कर्म फलाश्रयाणाम असम भेदाया विदारणाया विनाशात किं सेतु सेह अहो सेनम सर्वस्य जनमत परिच्छेदके सति काले नईतम तरत पंसारीण कालेनाहोरात्रदील परिचेद नाथ कालपरी प्रा यश्मा सर्वा संवत्सरो भी परिवर्तते ये श्रुत्यंतरात्म वसेतु क्यों है इस पर श्रुति कहती है कि कर्ता और कर्म फल के आश्रयभूत इन भूर्लोक आदि लोकों के असंभेद अविधारण अर्थात अविनाश रक्षा के लिए यह सेतु है यह सेतु किस विशेषण वाला है इस पर श्रुति कहती है इस आत्मरूप सेतु को दिन और रात संपूर्ण उत्पत्तिशील पदार्थों के परिच्छेदक होने पर भी अतिक्रमण नहीं करते जिस प्रकार अन्य संसारी पदार्थ अहोरात्रादि रूप काल से परिच्छेद्य है तो उस प्रकार यह काल परिच्छेद्य नहीं है ऐसा इसका अभिप्राय है जैसा कि जिस परमात्मा से नीचे संवत् दिनों के रूप में परिवर्तित होता रहता है इस अन्य श्रुति से सिद्ध होता है अतएवैन न जरातरती ना तथा न शोको न सुकृत न दुष्कृत सुकृतुष्कृते धर्माधर्म प्राप्तिर तरणशबेना शक्यम कारणाक्रमण कर्त कार्य अहोरात्रादी चर्व सत्यम अने जनस प्राप्तिरतिक्रमण व्रीएत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 सत के ही कार्य हैं और अन्य अन्य के द्वारा अन्य की ही प्राप्ति अथवा अतिक्रमण किया जाता है अपने द्वारा अपने ही प्राप्ति या अतिक्रमण नहीं किया जाता घट के द्वारा मृतिका प्राप्ति या अतिक्रांत नहीं की जा सकती यद्यपि पूर्व आत्मा आत्मापहत पाप मेंदिना पापमादि प्रतिषेध उक्त एव विशेषो न तारती प्राप्ति प्राप्तिषय प्रतिषिध्य त्रा विशेषेण जराद्य भाव मुक्त अहोरात्रा उत्ता अनुक्ताचान्ये पापन उच्यत्मन हेतु निवर्तनतेप्य अपहत पाप्मा से सब्रह्म लोको ब्रह्मलोक उक्तः यद्यपि पहले य आत्मा आत्मापहत पापमा इत्यादि वाक्य से पाप आदि का प्रतिषेध कर दिया गया है तथापि यहां यह विशेषता है कि नरती इस वाक्य से आत्मा की प्राप्ति विषयत्व का प्रतिषेध किया जाता है उसमें सामान्य रूप से जलादि का अभाव मात्र बतलाया गया है पूर्वोक्त दिन और रात्रि आदि तथा अन्य अनुक्त पदार्थ सभी पाप कहे जाते हैं अत इस आत्मा रूप सेतु से तुसे इसे प्राप्त किए बिना ही निवृत्त हो जाते हैं क्योंकि यह ब्रह्म जिसमें ब्रह्म ही लोक है अपहत पापमा कहा गया है यस्मा च पाप कार्य मा माध्यान्धी शरीरवतः स्यान्न तरीर से क्योंकि पाप के कार्य अंधत्वादि शरीरवान को ही होते हैं और शरीर को नहीं तस्मा सेर्थ्वान्ध सन्न नो भवती विद्न विद्द्योपतापी सन्न नुपताती तस्मा सेर्थ भी नग्देवा भी निष्प्यते सको देवैस ब्रह्म लोक इसलिए इस सेतु को तरकर पुरुष अंधा होने पर भी अंधा नहीं होता विद्ध होने पर भी अविद्ध होता है उपतापी होने पर भी अनुपतापी होता है इसी से सेतु को तरकर अंधकार रूप रात्रि भी दिन ही हो जाती है क्योंकि यह ब्रह्मलोक सर्वदा प्रकाश प्रकाशस्वरूप है तस्माद्वा तस्मा एतम आत्मा सेतुम तीर्थ प्राप्यानंदो पूर्वमंधो सन तथा विद्ध संदेहवत्स देह वियोगे सेत प्राप्य विद्दो तथोपतापी रोगाूपतापवान् सन्नूपता किंच यस्दहोरात्रि नेत तस्मा नक्तम अपि तमोरूपम रात्रि सर्वरेवा भी निष्पद्यते विज्ञप्त स्वूपम अहर विह विवाह सदैकूप विदुष संपद्यतर्थ सक सदा विभात सदैक स्वयन रूपेण सह इससे सेत रूप इस आत्मा को तरकर प्राप्त होकर देहवान होने के समय पहले अंधा होने पर भी अनंत हो जाता है इसी प्रकार देहवान होने के समय विध होने पर भी देह का वियोग होने पर इस सेतु को प्राप्त होकर अविध हो जाता है तथा देहवान होने के ही समय उपतापी रोगादि उपताप वाला होने पर भी अनुपतापी हो जाता है इसके सिवा क्योंकि इस आत्मा रूप सेतु में दिन रात का अभाव है इसलिए इस सेतु को तर प्राप्त होकर नक्त तमो रात्रि भी संपूर्ण दिन ही हो जाती है तात्पर्य यह है कि विद्वान के लिए वह दिन के समान विज्ञानात्म ज्योति स्वरूप दिन अर्थात सर्वदा एक रूप ही हो जाता है क्योंकि यह ब्रह्मलोक अपने स्वाभाविक रूप से सकृत विभा सदा भाषमान अर्थात सदा एक रूप है तद्य एव त ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्युविंद तेजाव ब्रह्मलोक तमामा ते लोकेश कामचारो भवति वहाँ ऐसा होने के कारण जो इस ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य के द्वारा शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के अनुसार जानते हैं उन्हीं को यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा उनके संपूर्ण लोकों में यथेक्ष गति हो जाती है तत्व यथोक्त ब्रह्मलोक ब्रह्मचर्य स्त्री विषय तृष्ण शास्त्राचार्योपदेश स्वात्म संवेद्यता आदय ये त्रह्मचर्य ब्रह्मचर्ये होता ब्रह्म विदेश ब्रह्मलोक न्येशा स्त्री विषय संपर्क जातृष्णा ब्रह्मविदापीत्यर्थ तेसाम तेज सर्वेशोकेशु कामचारो भवतित्युक्तार्थम भवती परमहेत साधन ब्रह्मचर्य ब्रह्मविद्याभिप्राज ब्रह्मच वहाँ ऐसा होने के कारण जो इस पूर्वोक्त ब्रह्मलोक को ब्रह्मचर्य स्त्री विषय तृष्णा के त्याग द्वारा शास्त्र एवं आचार्य के उपदेश के अन्तर जानते हैं अर्थात स्वात्मसंभेद्यता को प्राप्त कराते हैं उन ब्रह्मचर्य साधन संपन्न ब्रह्मोपाचकों को ही यह ब्रह्मलोक प्राप्त होता है अन्य स्त्री विषयक संपर्क जनिक तृष्णा वालों को ब्रह्मोपाशक होने पर भी इसकी प्राप्ति होती नहीं होती ऐसा इसका तात्पर्य है उनके संपूर्ण लोकों में स्वेच्छा गति हो जाती है इस प्रकार इसका अर्थ पहले कहा जा चुका है अतः अभिप्राय यह है कि यह ब्रह्मचर्य ब्रह्मोपाचकों का परम साधन है यदि छांदोग्योपनिषद अष्ट अध्या चतुर्थभाष्यम संपूर्ण